श मित्रम व शुमा शन इंद्र बृहस्पति शुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते प्रत्यक्षं वायमेव प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वा सत्यम वे तमतों तवक्ता रमोतो अवत तो मवतु तो वक्ता ओम शाति शांति शाति आज हमारी चर्चा एक चर्चा करेंगे आज वो चर्चा यत्न के संबंध में होगी यत्न संबंधी एक चर्चा और इस यज्ञ संबंधी चर्चा में हम वेद मंत्र को लेंगे यत्न विधानों को लेंगे और साथ साथ में दर्शन जिन दर्शनों को हमने पढ़ चुके हैं उन दर्शनों को लेंगे और हमारी चर्चा में इनकी संगति एक दूसरे के साथ आविरुद्ध होकर के कैसे काम कर रही है ये अद्भुत चीज हम देखेंगे वेद मंत्र इतनी की जो पद्धति आचार अनुष्ठान की पद्धति होती है ना इतनी के अंदर वो पद्धति साथ साथ में हमारा दर्शन ये ये सारी बिंदिया बहुत पूरक होकर के कैसे अद्भुत चित्र को बना रही है इसको हम देखेंगे आज ये मीमांसा में बहुत उपयुक्त बात होगी इसको समझेंगे तो समझ लेना चाहिए कि मीमांसा दर्शन का जो सार है हमें समझ में आया उसके आधार पर हम अपने जीवन को आगे बनाने में समर्थ होंगे तो वेद वेदमंत्र जब लेंगे हम ऐसे वेद वेदमंत्र नहीं लेंगे जिसको हमने कभी नहीं सुना हो वो नहीं लेंगे हम उन्हीं मंत्रों को लेंगे जिसके बारे में हमें जानकारी है हम लोगों ने मिलकर के कई बार उसके उच्चारण भी कर चुके हैं ऐसे वेद मंत्र हम लेंगे तो देखना चाहिए ये, ये जो यज्ञ है यज्ञ की श्रेणी में दो समय आता है एक प्रातः काल एक सायंकाल एक प्रातःकाल एक सायकाल प्रातःकाल जब हम यज्ञ की पद्धति हमारे द्वारा आचरित होती है तो सबसे पहले कौन सा आता है प्रातः काल सबसे पहले कौन से यत्न करते, करते हैं हम है। ब्रह्मा यज्ञ करते हैं उसके बाद में देव यज्ञ करते हैं उसके बाद में भूत यज्ञ करते हैं ये तीन प्रधान पंचमहायों में ये तीनों बहुत प्रधान है सबसे पहले ब्रह्मयज्ञ उसके बाद में देवयज्ञ और तीसरा हा बोधय बलि वैश्वेव बोध और शाम के समय पर देखिए सबसे पहले बोधयज्ञ उसके बाद में देवयज्ञ उसके बाद में ब्रह्मयज्ञ तो हमारे कुंड को देखिए स्वामी दयानंद ने जो कुंड बताया अकुंड की संगति देखिए प्रातकाल ऊपर से नीचे की तरह सायकाल नीचे से क्योंकि कुंड ऐसे बैठा है ना ऊपर से नीचे की तरह और दूसरे पक्ष में नीचे से यदि हमारी यदि इस तरह होगी तो उधर ऊपर से नीचे के तर, तक उतरते हैं उसके बाद में नीचे से आ ऊपर के लिए चढ़ता है ऊपर से नीचे की तरह आना ये अवरोहन है उतरना अवरोहन का मतलब उतरना आज शाम को देखेंगे चढ़ना जिसका नाम है आरोहण ठीक है और इसमें हमारा कौन सा कौन सी वस्तु हमारे प्रमाण है इसमें इस, इस प्रकार प्रातःकाल अवरोहन करने में श्याम को आरोहन करने में ईश्वर ने एक वस्तु बना करके रखी है हमारे सामने वो वस्तु भी ऐसा ही प्रात के समय पर अवरोहन करती है शाम के समय पर वो वस्तु अवरोहन करती है कौन है वो वस्तु सूर्य सूर्य है <coughs> तो सूर्य के अवरोहन में तीन पद है सूर्य के अवरोहन में तीन पद है तो तीन पद अवरोहन में होगा तो आरोहन में कितने सीढ़ी होंगे तीन होंगे ऋषि ने कहा स्व स्व अब मंत्र देखिए कौन सा मंत्र है किस मंत्र में यह बात कही है? आदित्य की गिदी के बारे में आदित्य की गिधि के बारे में बताया उदुतम वरुण पाशमस्पद बाधवम विमध्यम श्रद्धा अथा वित्य व्रद आदित्य का व्रत है प्रात काल के समय पर अवरोहन करना शाम को आरोहण करना एक किसका व्रत है आदित्य का व्रत है दूसरी भाषा में कहेंगे तो वैश्विकी भाषा में कहेंगे तो एक निवेश सूर्य क्या करेगा अपने शक्ति का निवेश करता है प्रातः काल श्याम को अपने शक्ति को विड्रॉ करता है जैसे बैंक में होता है ना खाते में हम पैसा डालते हैं बाद में विड्रो करते हैं तो इधर कहा आदित्य व्रद आदित्य के व्रत को देखो हमें उस व्रत के अनुसार उस व्रत में चलना चाहिए ये ना वरुण वरुणाश को जब हम खोलते ना उसमें मोड नहीं लेना चाहिए उसमें मंदता भी नहीं होनी चाहिए तो वर्ण पास को कैसे निकालना चाहिए एक मध्यम गति से जैसे सूर्य एक मध्यम गति से संक्रांत होकर के दिलोक से अंतरिक्ष लोग में अंतरिक्ष लोग से पृथ्वी लोग में उतरता है उसी प्रकार प्रथिवी लोग से अंतरिक्ष लोग में अंतरिक्ष लोग से में अपने शक्ति को वापस लेते हैं तो हमारे जीवन क्या होता है अनवरत निरंतर इस प्रकार चलते रहना चाहिए यह बताया इसलिए ऋषियों ने यज्ञों का जो विनियोग पद्धति लाई सुबह के समय पर उन्होंने क्या कर दिया उच्च स्थानीय जो ब्रह्म यज्ञ है ब्रह्मय को करने के लिए बोला उसके बाद में मध्यम स्थानीय करने के लिए बोला उसके बाद में दो दो दो दो दो दो करने के लिए बोला शाम के टाइम पर सीधा विपरीत है सबसे पहले हा भूत से हम निवृत्त होंगे फिर देवय में आएंगे देवय से निवृत्त होंगे बाद में ब्रह्मय करेंगे इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब दो यज्ञ जो है ब्रह्मयज्ञ ये उच्च स्थानीय शीर्ष के रूप में रहेगा ब्रह्मयज्ञ जो जोता है यह ये तीनों यज्ञों का शीर्ष है शीर्ष का मतलब मस्तक, मस्तक यानी सिर है अब देव यज्ञ जोता जो है यह उसी का शरीर है गले से नाभि तक है भूत यज्ञ जो है वह नाभि का नाभि से निचला भाग जो है यह ये भूत यज्ञ है अब संध्या का अनुष्ठान जब हम करेंगे ना संध्या का अनुष्ठान तो ये शिरस्थानी होता है ये शिरस्थानी होता है शीर्षस्थानी होता है और देवता कहा है? कल बताया था ना ऋषि देवता छंद ऋषि देवता ऋषि छंद और देवता देवता का स्थान आ हृदय है तो इसका मतलब देवयज्ञ का स्थान हृदय कहां है, कहा है? गले के नीचे नाभि के ऊपर वहां हृदय है और ये को हम ये क्या? ये का मतलब क्या है अन्न विशेष तैयार करके प्राणी वर्गों को हम देते हैं तो ये प्राणी वर्ग जो होता है ना पृथ्वी स्थानीय है अपने पेट भरने के सिवा इस भगतिक आवश्यकता के सिवा उसका और कोई इलेक्शन नहीं है इसी प्रकार के ये, है ये से उसका कुंड कौन सा है का कुंड का कुंड पेट है उस कुंड के अग्नि उस कुंड के अंदर अग्नि रहती है वो अग्नि है ज्नि समझ में आगे ना उस कुंड के अंदर जढ़राग्नि रहती है पेट के लिए संस्कृत भाषा में कहते कुक्षी कुक्षी और भूमि में कोई गड्ढा होता है ना वो गड्ढा को भी हम क्या कहता है कुक्षी कहता है ये जो सागर जो होता है सागर समुद्र ये क्या है ये भूमि देवी की ये कुक्षी है कुक्षी और पहाड़ की चोटी जो होती है ये भूमि देवी का सिर होता है वहां जो ऊंचाई होती है ये उसकी छाती होती है छाती है समझ में गया ना तो भू यज्ञ का स्थान है कुक्षी ये कुक्षी हमारे हमारे पेट में भी हमारे शरीर में भी कुक्षी है उसके अंदर जडराग्नि है उसके ऊपर जो हृदय स्थान है वहां हृदय रूपी कुंड है उसमें क्या है देवयज्ञ की अग्नि रहती है देवता वहां निवास करती है उसके अंदर विचार विचाराग्नि रहती है ठीक है और जो ये सूर्य होता है यह सबसे उत्तुंग स्थान है यह वास्तव में यह पार्थिव शरीर का शीर्ष है इसके ऊपर सूर्य की रश्मि सुबह के टाइम पर सबसे पहले लगती है सूर्य की रश्मि सबसे पहले यहां लगती है समझ नहीं समझ में आ गए ना मंत्र हमने उद उत्तम वरुण यह मंत्र लिया लिया है उसके आधार पर बताया है तो बाद में क्या होगा इधर देखते हैं इसके अंदर एक अग्नि रहती है वो है ज्याना ग्णी। ज्याना ग्णी। तो जब हम करेंगे ना तो हमारी बढ़ती है और देवयज्ञ करेंगे ना तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर के हृदय स्थानीय अग्नि बढ़ती है और अंध में बोधयज्ञ जब करेंगे ना हमारे पेट के जो जड्राग्नि है ना ये बढ़ेंगे अब जिसके भी पेट के अंदर जड्राग्नि मंद होती है ना तो इसको भोध यत्न करना चाहिए भोध यत्न हाँ क्योंकि भगवान का ये नियम है अन्यों को खिला करके खाओ अन्यों को खिला करके जो नहीं खाता है उसका परिणाम क्या होगा खाने अकेले खाने वाले की अग्नि है ना बहुत खाएगा क्योंकि अकेला है सारे सामान मेरे लिए बाद में डायबिटीज आएगा बाद में डायबिटीज आएगा तो बोलता है नहीं कम खाओ और पेट में दर्द आएगा कम खाओ अग्नि मंद हो गई कम खाओ परिणाम क्या है तो भगवान ने निश्चित कर लिया तुम अकेले खाने वाले पापी है इसलिए तुम्हारे जडराग्नि खत्म हो यह जडराग्नि उसके अंदर खत्म हो जाती है और जब ये सूर्य उदय होता है सूर्य जब उदय होता है उदय होता है ना सूर्य hmm. वो समय देखिए उसका प्रकाश सबसे पहले कहा थोड़े समय ठहरीय थोड़ा अंतरिक्ष में वो प्रकाश फैलता है उसके बाद में देखिए <coughs> वो, वो, वो भूलोग में निचले लोग में उसका प्रकाश फैलता है वो समय देवी कुक्ष को भी देखिए पर भी सूर्य का प्रकाश होगा आ उसके प्रत्यावर्तन में शाम के समय पर निकलने में आ पहले पहले जिसमें उन्होंने अंध में निवेश किया था वो पहले विड्रॉ करता है उसके बाद में मध्य भाग जो है वहां से निकालता है उसके बाद में आ जो ऊपर जो था वो भी निकल जाता है पूरे पूरे अंधेरा हो जाता है तो इसी प्रकार हम देखते हैं ना तो इसी में एक अवरोहन का क्रम है और दूसरे पक्ष में एक आवा, आवा। आ आरोहन का क्रम है और अवरोहन के क्रम में धीरे धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ वो अंधकार को समाप्त कर देता है बाद में क्या होगा धीरे धीरे धीरे जो समाप्त हुआ अंधकार वो धीरे धीरे धीरे वापस आता है क्योंकि यह दोनों तरीका सृष्टि के अंदर एक जोड़े के रूप में विद्यमान है एक दो अंधकार का हरण करना बाद में अंधकार की स्थापना करना हाष्टि प्रलय की अब सृष्टि प्रलय की जो जो ये तरीका है ना इसके द्वारा बदा दिया है बनाते-बनाते-बनाते पूरे प्रकाश हो गया धीरे धीरे धीरे निकालते निकालते गए तो पूरी अंधेरा वापस आया तो यही स्थिति वास्तव में समाधि में होने वाली है यही स्थिति वास्तव में समाधि के अंदर होने वाली है अब समाधि का प्रारंभ किससे होता है समाधि का प्रारंभ आ समाधि के प्रारंभिक की प्रारंभिक जो भूमिका है वो धारणा में होती है धारणा अपने मन को किसी विषय में निवेश करना निवेश करने के बाद क्या करना चाहिए इस निवेश को बढ़ाते जाना निवेश को बढ़ाते जाना तो निवेश को बढ़ाते बढ़ाते जाइए तो क्या होगा हमने जो शक्ति लगाई है ना ये फैलती फैलती जाएगी तो इसके बाद में ये धारणा क्या है ध्यान में परिवर्तित हो धारणा के साथ ध्यान और ध्यान बाद में क्या होगा समाधि रूप धारण करेगी इसी प्रकार धारणा ध्यान समाधि यह तीन सीढ़ी अंदर अंदर की तरह ये योग के तीन हैं, जिसको योग के साधन कहते बाद में जब समाधि खत्म होगी ना, तो धीरे धीरे धीरे-धीरे वापस अंधेरा फैलेगा किसके अंदर? समाधि की स्थिति को बनते बनते अंधेरा खत्म होगा उस वस्तु के संबंध में हमारे हमारी भ्रांतियां खत्म होगी अब जब समाधि निकलेगी तो क्या होगा धीरे धीरे ठंडा होते ठंडा होते पूरे अंधेरा वापस हम उसी स्थिति में आएंगे इसलिए कहा निरोध हो भावा, भावा क्या करेगा का संस्कार दबेगा दबते दबते दबते पूरे तरीके से दबेगा तो समाधि कायम रहेगी उसके बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जो दबे हुए वस्तु है ये उभरेगा उभरेगा इसी प्रकार हम देखिए संसार के अंदर दैविक गुणों की वृद्धि होती है एक जमाने पर दैविक गुणों की वृद्धि होती है और एक जमाने पर दैविक गुणों का खास होता है आज कौन सा दिखाई दे रहा है <coughs> खास खत्म हो गया मेरे ख्याल में अब दैविक गुणों की वृद्धि होना शुरू हो गया वृद्धि नहीं हुई वृद्धि होना अब स्टार्ट हुआ अब देखिए जहां दैविक गुणों का खास होगा तो पाताल देश जो है वो प्रधान होगा और वापस जब दैविक गुण वापस आएगा ना तो पाताल देश का राज खत्म हो जाएगा आर्य देश का राज शुरू हो जाएगा अब कौन सा देख रहे हैं हम अभी तक क्या है डॉलर का जो कीमत घटता नहीं था अब हम देखते हैं डॉलर का कीमत कभी कभी उसमें थोड़ा थोड़ा गिरावट आ जाता है आ, साथ में से कि उनके अब मुसीबतों की संख्या उसकी बढ़ रही है बढ़ती जा रही है और हमारे देश में हम देखते हैं हमारे नौजवान अब धीरे धीरे जागृत होने लगा जागृत होने लगा लगते है ना और हमारी शक्ति भी आज बढ़ते हुए देखा और बिना योग्यता के व्यक्ति को बिठाने का हमारा जो आदत है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है तो इसका कारण क्या है आज जिसको हमने कलयुग नाम से कहा वो तो लगभग पांच हजार वर्ष बीत गया ना बीतने के बाद क्या होगा क्योंकि दिन जो दिन जिसको कहते हैं दिन का ये क्या ड्यूरेशन होता है ना बारह घंटा तो उस बारह घंटे के इस किनारे पर देवी की शक्ति बढ़ती जा रही है उसकी इस किनारे पर दैवी की शक्ति आ घटती जा रही है उतरने के बाद फिर चढ़ के दूर हो गया समझ में आ गई ना तो उसी प्रकार आज हम देखते हैं ये दैवी के शक्तियों की धीरे धीरे धीरे वृद्धि देखने में आती है देखिए पहले तो हम दर्शन वेद के नाम से किसी को पुकारते ना आते ही नहीं थे इतने तो मानने के लिए आज तैयार हो गया हा वेद पढ़ना चाहिए वेद पढ़ना चाहिए और जिन आचार्यों ने वेद का नाम तक नहीं ले रहा था आज वे आचार्यों ने हाँ वेद व्याकरण पढ़ना चाहिए संस्कृत पढ़ना चाहिए कम से कम इतने बताना तो शुरू कर दिया उन्होंने शुरुआत अभी भी नहीं किया फर्द बताना शुरू कर दिया तो उसका मतलब हम आशा कर सकते हैं कर्म भी इस पक्ष में कुछ ही दिनों के अंदर शुरू होने वाला है ठीक है ना तो इसी प्रकार इस प्रकार के देवता के इस प्रकार के अवरोहन को आरोहन को देखते हुए इसमें हमारा वेद है, और वेद में क्या है वो तो शब्द रूप है परंतु परमात्मा ने एक सूर्य को बना करके हमें धरती पर रख करके इस अवरोहन की आरोह की प्रक्रिया को दिखाते हुए कहा तुम लोग भी इस आदित्य के गति के अनुसार अपने गिदी को बनाओ उसके लिए ये पद्धति है पहले फिर यत्न फिर देवय शाम के टाइम पर भूत यत्न देवय इस प्रकार करते जाओ इस प्रकार करते जाओ तो क्या होगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा अब इसमें उन्नति हो रही है अवनदी हो रही है ये मत देखो क्यों नहीं देखना चाहिए नदी जहां होती है वहां अवनदी भी हो सकती है ना ऊंचाई है तो निचाई भी है यदि अवतार होता है तो उद्धार भी होता है तो उद्धार और अवतार जो होता है ना ये दोनों क्या है हमारे सृष्टि के नियम के दो पहलू है ये जोड़े के रूप में सदा रहेगा अब इसको हम हटा ही नहीं सकते हैं परंतु तो हमारी जो समर्पण बुद्धि है यह समर्पण बुद्धि सदा रहनी चाहिए समर्पण बुद्धि अब इसलिए अवतार जब होता है तो अवतार को स्वीकार करो उद्धार जब होता है उद्धार को ये, ये नियति का परिणाम मान करके इसमें अपने मन को समता में रखने के लिए यदि हमारे मन समता में है ये परीक्षा किस अवस्था में हम करेंगे यदि सदा अच्छा ही काल रहेगा तो परीक्षा तो कहां होगी परीक्षा तो नहीं होगी ना हम दोनों अच्छे रहते समय आप खिलाते पिलाते हैं और बुरे रहते थे देखिए तो एक तरह राग है दूसरी तरफ द्वेष है तो राग के होते हुए हम सोचते हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है खराब होगा ही नहीं और द्वेष के होते समय देखिए कैसे विचलित हो जाता है पारा हाई हो जाता है ना जब द्वेष चढ़ेगा ना तो वहां पर भी पारा हाई हो जाता है राग चढ़ेगा तो राग का भी पारा, पारा ये मेरकुरी है ना आ, ये ऊपर चढ़ेगा तो इसी को कहते विकार इसी का नाम है विकार ये मानसिक विकार है और हमें क्या करना चाहिए मन यदि होता उसमें नहीं क्या नहीं होता विकार नहीं होता जहां स्वच्छता नहीं है वहां विकार आएगा जैसे कि एक घाव हुआ एक घाव में इन्फेक्शन यानी विकार कब आएगा जब हम स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे तो यही नियम है अंदर मन का क्योंकि ये सारे के सारे प्रकृति के परिणाम है प्रकृति के स्थूल परिणामों में जो सिद्धांत काम करता है वही सिद्धांत अंदर के सूक्ष्म परिणामों में काम करता है स्थूल परिणामों में स्थूल विकार दिखाई देगा तो सूक्ष्म पदार्थों में सूक्ष्म विकार दिखाई देगा ठीक <hah> है ना तो इसलिए यत्न याग्ञ की पद्धति को इस प्रकार बना करके क्या कर दिया यत्न याग्ञ की परंपरा हमारे यहां इसकी सुरक्षा कली का परंपरा बन गई ये जो ज्ञान विज्ञान है हम पीढ़ी पीढ़ी क्या है हस्तांतरित करते आए हैं तो एक कहने का यह मतलब होता है कि ये जो संध्या या अग्निहोत्र या भूध जो तीन प्रकार के यत्नों को हम करते हैं अध्यात्म की दृष्टि में देखेंगे तो ये तीन प्रकार के यत्न किस में होता है इसमें होता है इसमें होता है पहले यहां ज्योति जला दो कैसे जैसे सूर्य ने पहाड़ी की चुट्टी पर सबसे पहले ज्योति जला देता है जिस प्रकार ब्रह्मय रूपी ज्योति को यहां जलाइए उसके बाद में सूर्य क्या कर रहा है धीरे अंतरिक्ष मंडल पर अपने ज्योति को फैलाता है हम भी क्या करें देवे इतने करके यहां ज्योति को बढ़ाए उसके बाद में सूर्य क्या करेगा पृथ्वी लोग पर अपने अग्नि को बढ़ा रहा है तो सारे पेड़ वनस्पतियां स्थावर जंगम खुश हो जाता है तो ये दोनों करने के बाद हम क्या करते हैं अब भोजन कर लेते हैं भोजन करने से क्या है कुक्षित के अंदर जो अग्नि है जड्राग्नि है शांत होता है बढ़ता है जड्राग्नि काम कर रही है ना वहां पहले तो ऐसे जल रही है उसका पास कोई काम नहीं था जब हम भोजन डालेंगे तब कैसे करता है विश्लेषण करके जड्राग्नि अपने खाद्य पदार्थों के अंदर विश्लेषण करके क्या करेगा उस, उस मैटर को एनर्जी रूप में कन्वर्ट करेगा उस मैटर को एनर्जी रूम में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है कौन ये जटराग्नि तो बोध यज्ञ आध्यात्मिक दृष्टि से ये दोनों ये दो, ये दो तीनों ये एक शरीर के अंदर हो सकता है तो इधर क्या है यह ज्ञानाग्नि यहां विचाराग्नि जड़ जडराग्नि तो तीनों अग्निया एक ही जगह पर होता है इस प्रकार मान लीजिए इधर से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा इधर से कितना दूर है इधर के के लिए लिए केवल इतना ही है और यहा से यहां के लिए? दो दो दो इस प्रकार के इसको क्या कहते है? बेत, बेत, बेत, बेत, बेत, बेत. बेत, बेत। हैं कहते हैं आ, बीता ठीक है ना अब देखिए जडराग्नि से ये हृदय के लिए हम इस प्रकार अंगुली लगा करके देखिए एक बीता है और यहां के लिए दो बीता है इसी प्रकार जब हम कर्मकांड पद्धति में कुंड बनाते हैं ना तीन कुंड बनाते हैं वैदिक कर्म पद्धति में कुंड बनाते हैं तीन कुंड बनाते हैं तो सबसे पहले कुंड जो है राउंड में होता है जिसको गार्हापत्य कुंड कहते हैं राउंड में उसका थोड़ा आगे थोड़े राइट साइड में होकर के एक अर्ध वृत्ताकार में एक और कुंड बनाता है वो कुंड है दक्षिणाग्नि देख्षन, कुंड दक्षिणाग्नि कुंड उसके बाद में दक्षिणाग्नि कुंड क्या है थोड़े राइट साइड में खींचा गया है यानी ये सीधी रेखा है तो यहां हां गार्धपति कु कु कु कु कु कु कु कु कुंड है थोड़ा हट करके और उसके सीधे एक चौरस कुंड होगा जिसका नाम है आहवनीय आहवनीय समझ में आ गया ना यह तीन कुंड बनाता है यह तीन कुंड किसका पर्याय है देवयज्ञ में वेदी में रचने वाले ये तीन कुंड अध्यात्म यज्ञ में हमारे पेट अपने हृदय और अपने आ, कपाल अंदर गुषमना शीर्ष है ना ये उसका प्रतीक है इसका प्रतीक है इसका मतलब क्या हो जाता है वेदी पर होने वाली रचना और हमारे शरीर के शरीर की रचना एक ही है ठीक है अब शरीर की रचना को शरीर के अंदर के तीन गुंड को बताने के लिए बाहर से अंगुली दिखाने पर स्थान तो पता है स्वरूप उसका पता नहीं होता स्थान में स्वरूप में अंदर है ना जैसे कि मैं कहूं इस मकान के अंदर स्वामी जी रहते हैं तो सुनने वाले को पता लग गया स्वामी जी कहां रहते हैं इस मकान में रहते हैं तो लोकेशन तो पता लग गया पर स्वामी जी कौन है कैसा उसका व्यवहार है क्यों आय हैं, उसका स्वरूप इससे पता नहीं लगेगा इसलिए ऋषि ने क्या कर दिया ये आध्यात्म यज्ञ के अंदर जो तीन कुंड भगवान ने नैचुर हमें जो बना करके दिए हैं, इसको फाड़े बिना उसकी जो प्रवृत्ति कैसे कैसे होती है ये क्रिया के साथ बना बना करके हमें सिखाने के लिए क्या कर दिया ये याग वेदी पर ये वेदी पर इन तीनों कुंडों को बना दिया अब देखिए जो कुंड है ये किस स्थान का है? हमारे स्थान, उदर स्थान की प्रतिनिधि है दक्षिणाग्नि कुंड जो होता है हमारे हृदय स्थान की प्रतिनिधि है और जो आहवनीय कुंड जो होता है हमारे जो कपाल है ना ये कपाल स्थानीय है फिर ऋषि ने बताया देखिए गार्भवती कुंड है ना यह भूमि है यह जो दक्षिणाग्नि कुंड है यह चंद्रमा है और जो आहवनीय कुंड है यह सूर्य है अब बताइए ये चंद्रमा की स्थिति कहां होती है ये तीनों के आधार पर देखेंगे चंद्रमा की स्थिति कहां होती है हा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है और चंद्रमा को हम उपग्रह मानते हैं ना बस वैदिक ऋषि उसको उपग्रह मानता है वो भूमि के चारों तरफ प्रदिकिणा करते हुए भूमि और चंद्रमा सूर्य की प्रदिकिणा करते हैं जैसे कि मान लीजिए पति और बच्चे और पत्नी और बच्चा बहुत छोटा बच्चा है चंद्रमा जैसे सुंदर ठंडा कोमल बच्चा ये बच्चा अपने मांग की तरह चक्कर काटती है और चक्कर काटते हुए अपने पिता अनुगुल है। अपने अनुगुल है के अनुकूल बर्ताव करते हैं अपने पति के अनुकूल बर्ताव करते हैं ना मां और बच्चे मिलकर के और जब पति इसको लेके जाते हैं दोनों को साथ में लेकर जाता है लेके जाते वक्त भी पत्नी तो पति के पीछे जा रही है परंतु ये पीछे जाते हुए भी बच्चा जो होता है तब भी आपके मां के पीछे चारों तरफ यह है वास्तव में वैदिक सृष्टि नियम के आधार पर वैदिक परिवार रचना इसके लिए वैदिक परिवार की रचना भगवान ने ऋषियों ने इस प्रकार करने के लिए इसलिए बोला जिसके द्वारा हम आदि देवी जगत को समझ सके और अपने शरीर के अंदर जो अग्निम काम कर रही है इस अग्नि की विद्या को भी साथ में समझे उसके लिए क्या कर दिया परिवार परिवार बनाने के लिए बोला और हमने कहीं कहीं सुना है ये मोहम्मद पैगंबर ने भूमि पर खड़े होकर के अपने अंगुली से चंद्रमा को दो टुकड़ा कर दिया सुना है सुना है ना तो हम इसको सच मानते हैं मिथ्या मानते हैं मिथ्या मानते हैं कैसे आदित्य आकर के कुंदी देवी के अंदर पुत्र को बनाया महाभारत की इस कहानी को जैसे हम मिथ्या मानते हैं उसी प्रकार मोहम्मद पैगम्बर की इस बात को हम मुसलमान लोग जो प्रचार करते हैं ना नागम्बर ने ऐसा इस किया इसको मिथ्या मिथ्या मानते हैं पर मैं कहता ये दोनों बात के अंदर एक होता है विधि और निषेध विधि और निषेध और विधि और निषेध की पुष्टि के लिए बहुत सारी कहानियां बदली गई बताई गई है जो सुनने में हमें असंभव सा लगेगा परंतु मीमांसा शास्त्रकार जयमिनी मुनि कहता है इसमें भी प्रामाणिकता होती है इसमें भी सच्चाई होती है क्योंकि उन्होंने जो बड़ा चढ़ा के जो बात कही है ना उसके रहस्य को समझने की जरूरी है उसमें एक रहस्य छुपा हुआ है और रहस्य जब तक हमारे पकड़ में नहीं आएगा तब तक यह कहानी हमारे असंभव से ही लगेगी तो पैगंबर की बात क्या थी पैगंबर ने मोक्ष के लिए प्रयत्न करने के लिए मना किया पैगंबर ने क्या कर दिया मोक्ष के लिए जो प्रवृत्ति इंसान में होनी चाहिए ना उस प्रवृत्ति को मना किया कैसे मना किया जैसे सोलहवीं सदी में पोप ने किया था मैंने कहा था ना चर्च में पादरियों के बीच में ध्यान मना कर दिया उनको कहा काम करो तो पैगंबर ने अपने अंगुली से क्या कर दिया ये जो चंद्रमा छदी आहलादे, तुम्हें प्राप्त होने वाला आनंद है ना एक सुख और इस समय तुम अध्यात्म सुख के ऊपर ध्यान मत करो तुम्हारे भौतिक सुखों को तुम बढ़ाओ अब तुमको खाने पीने की वस्तु की जरूरी है कपड़े की जरूरी है तुमको मकान की जरूरी है रोटी कपड़ा और मकान मांग रहे हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान जैसे ये तीनों को मांग रहे हैं जो हमारे मामूली जो अपने सुस्थिति का जो तीन निमित्त है तीन निमित्त को पहले मांग रहे हैं बाद में उसमें रहते हुए वो अपने जीवन की उन्नति करते हैं तो वो समय के जो मध्य एशिया के जो जनता थी ना उसमें गरीबी थी उसमें अज्ञान था तो उनको क्या है जीवन में क्या होता अपने बौद्धिक सही बढ़ाने के लिए बोला आज भी देखिए मुसलमान क्या करते हैं अपने राज्य बढ़ा रहे हैं अपने खान पान को बढ़ा रहे हैं अपने वेशभूषा को बढ़ा रहे हैं अपने राज्य को बढ़ा रहा है उसमें आध्यात्मिकता वास्तव में नहीं। क्योंकि अध्यात्म मार्ग में मुसलमान को अब जाना है और अध्यात्म बाद में अब ईसाइयों को जाना है और हमें देखिए हम ना अध्यात्म में गए न बौद्धिक में गए हमारे पास दोनों की कमी रही हमारे पास केवल शब्द ही रहा कोई प्रवृत्ति नहीं है और प्रवृत्ति कोई करते हैं हम मजाक करते हैं और दूसरे प्रवृत्ति करो बोलते हैं हम बोलते हैं शास्त्र की बात तो सही है पतनाला वहीं गिरेगा, हम तो करने वाले नहीं है समझ में आ आगे ना इसलिए देखिए आज भी बौद्धिक संपदा के प्रति एक प्रकार का नफरत हमारे मन के एक विद्वेश हमारे पास है हम ये सोचते हैं ज्यादा संबत्ति हो जाए तो मैं मैं नहीं रहूंगा आत्मविश्वास की कमी है हमारे अंदर इसलिए हमारे बच्चे कहां जाता है हमारे बच्चे हमें गाली देता है वो पढ़ाई तो हम हमसे पैसा लेकर के करता है पढ़ाई पूरे करने के बाद वो चले जाते हैं जिसके पास वैधिकाले चंद्रमा स्थानीय कुंड को आधा क्यों बनाया मैं ये पूछ रहा हूं ईसाइयों के ये हुक्म कौन सा ध्यान को मना करने का दूसरी चंद मोहम्मद साहब ने क्या कर दिया इस पक्ष के बारे में अब नहीं सोचना इसके बारे में सोचना चंद्रमा को आगे कर आधा करके बता दिया इस बात को वैदिक ऋषि पहले से बता दिया इसलिए वेदी के अंदर उन्होंने कुंड को क्या कर दिया आधा बना दिया उस कुंड का क्या नाम दे दिया दक्षिणा दक्षिणाग्नि कुंड दक्षिण का मतलब क्या होता है दायन तरफ बढ़ने वाली वाला कुंड तरह का मतलब क्या होता है दो दो यान है हमारे पास एक देवयान दूसरा तो दक्षिणाग्निकुंड के रचना के द्वारा हमारा जो निंदित जो निंदित कहे जाने वाले जो पित्रयान है ये पित्रयान के ऊपर तुम ध्यान करो देवयान में तुम बाद में आने वाले हो सबसे पहले तुमको शुरुआत में जब भी तुम अग्नि जलाएंगे ना सबसे पहले सेवा शुशूषा किसकी करनी चाहिए पितरों की करनी चाहिए अपने पितरों की सेवा शुशूषा किए बिना जो देवदा की देव... शुश्रूषा करेंगे ना देवदा वो हवि ग्रहण नहीं करेंगे क्यों ग्रहण नहीं करेंगे जो पितृस्थानी है जो देवता है ना ये तो हमारा प्रत्यक्ष नजदीक है जिसको देखने के लिए तुम्हारे पास आंग नहीं है तो आदृश्य हम देवदाओं को तू कैसे देख सकता है और उससे भी अदृश्य भगवान को तुम कैसे दे सकता है तो भगवान तो हसेंगे हमारी देवता भी हे इसलिए क्या है अर्ध वृत्ताकार हो गया उसके जो अर्ध वृत्ताकार है वह आध्यात्मिक है वो छुपा हुआ है जब तक इसके अंदर हम अग्नि नहीं जलाएंगे ढंग से नियमित रूप से तब तक क्या नहीं होगा अंदर की जो अग्नि है ना जो बाकी जो आधी आधा जो कुंड है ना ये प्रकाश में आने वाला नहीं है अब बताइए हम इतने किए इतने पढ़े इतने सुन रहे हैं इतने प्रवचन की कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं क्या हमें तृप्ति हो रही है एक प्रकार के बेचैन हो रहा है ना ये बेचैन क्यों हो रहा है यह बेचन क्यों हो रहा है ये बेचन उन मांग का बेचैन है जैसे अपने स्तन में दूध भरा पड़ा है और बच्चा बहुत दूर में रो रहा है ठीक है ना तो बच्चे की आवाज को सुनते हुए मां को स्तन पिलाने की इच्छा हो रही है परंतु बच्चे का मुंह स्तन के साथ जुड़ा नहीं तो वो मां जो परेशान है ना ये परेशान क्यों जब इसमें से दूध निकलेगा ना और बच्चे के मुंह से पेट में जाएगा तभी वो मां को तृप्ति होती है तो प्रवचन जैसे जैसे सुनते हैं ना हमारे अंदर भावना खिलती है भावना जब खिलती है ना उस एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना चाहिए कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे क्रियमाण कर्मो से उसको न्यूटलाइज करेंगे जैसे गुस्सा आया एक थप्पड़ मार दो उस अग्नि है ना वो उसका यर्थिंग हो जाता है फिर कुछ देर के लिए शांति होती है ना शांति होती है उस समय अच्छे बुरे का विचार और विवेदना हम करने में समर्थ होते हैं न्याय अन्याय के विचार उस समय पर हम कर सकते हैं तो समय है होने के बाद हम ये सोचते हैं नहीं होना चाहिए था एक मेरे एनर्जी खत्म हो गया मेरा नाम बदनाम हो गया एक पाप कर्म हो गया तो इधर कहने का मतलब क्या होता है जब भी हमारे अंदर भावना बनेगी ना तो भावना के अनुरूप जब तक कर ये भावना को हम कर्मों में ट्रांसफर नहीं करेंगे कर्म में इसका कर्म में इसको क्या करते हैं डाइवर्ट नहीं करेंगे तो हमारे भावना रूपी जो अग्नि है ना वो अग्नि क्या हो जाता है अपने अपने अपने शरीर के अंदर रहते हुए को को खाएगा। अपने को खाएगा जब अग्नि तो हमें दर्द लगेगा ये दर्द है वास्तव में आतृप्ति के रूप में हमें जो लग रहा है ना ये वही दर्द है जो भावना के बाद में उस भावना रूपी एनर्जी को कहते ऊर्जा का भी परिणाम ऊर्जा का परिणाम और ज्ञानी व्यक्ति जो है ना इस ऊर्जा को एमिट होने नहीं देते ज्ञानी व्यक्ति जो है इस ऊर्जा को संभालते हुए उसको होने नहीं देते उसका एमिशन हो जाएगा ना तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग होना ही चाहिए मिशनरी को देखिए जिसको हम यंत्र कहते हैं यंत्र कहते हैं और यंत्र जब चालू होगा तो बिजली वायर में जो बिज एनर्जी है ना ये एनर्जी को फ्लो कब होगा जब इंजन चालू है उसका मोटर चालू है तभी एनर्जी का होगा ना, नहीं तो क्या होगा और एनर्जी रुकी जा, रुक जाती है, एनर्जी तो है वो रुक जाती है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कर्मों को करने की एनर्जी होती है उस एनर्जी का जब तो भावना के द्वारा उस एनर्जी में धकाएगा ना तो उसमें उसको खत्म करने के लिए उसको परिवर्तित करने के लिए हमारे जीवन में कर्म होने का है पर ये कर्म नहीं होता ना तो ये हमें हमें दर्द देगा ये दर्द ही वास्तव में आज हमारे कभी कभी देखिए हम इसको कहते हैं गुणवृत्ति गुणवृत्ति निरोध विरोध गुणवृत्तियों में होने वाला विरोध कहते हैं ना ये विरोध क्यों क्योंकि एक तरह हमारे पक्ष में बहुत शक्ति है पितरों की सेवा सुश्रषा करने का दूसरी तरह पिता पिदरों को सेवा शुशा चाहिए और हम है इधर और पिदर है दूर में हम सेवा नहीं दे पा रहे हैं सेवा नहीं दे पा रहे तो क्या होगा तो इधर हम बेचैन से बैठेंगे बेचैनी होगी उसमें चैन नहीं होगा शांति नहीं होगी इसलिए ऋषि ने क्या कर दिया सामान्य व्यक्तियों के लिए जब तक इस ऊर्जा शोध को संभालना तुम्हें नहीं आता इसको अध्यात्म में तुमको बदलना नहीं आता तब तक क्या है इसके इसको बाहर के तरफ फ्लो होने दीजिए बाहर के तरफ फ्लो होने दीजिए एक उदाहरण है वीर्य का शुक्र का वीर्य है ना शुक्र ये कहां रहता है नाभि के नीचे शुक्र का स्थान है नाभी का है? निचला भाग समझ में आगे ना तो ग्रस्तों में क्या करते हैं परिपक्वता अच्छा। ब्रह्म, ब्रह्म है? तो आनी चाहिए अध्ययन में रुचि चाहिए और साथ साथ में फिर भी बीच में कहीं अपने मानसिक दोषों के कारण के कारण हो सकता ना बीच में होने वाला कोई ब्रह्मचारी में ऐसे दोष हो हमारे संघ में आए वो हमारे अंदर आए उस समय पर वीर के होने के लिए ऋषि लोग क्या करते हैं एक आयुर्वेदिक की दृष्टि में एक ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट क्या है जो दरभा होती है ना मुंज उसे रसी बनाते हैं रसी बनाकर के मेखला बनाकर के ब्रह्मचारी के कमर में नाभि के नीचे बांध देते हैं तो ये क्या करेगा ये ढाब के ये ऋषि तो देखने में एक रसी है सूखे घास का परंतु तो दरभा को पवित्र क्यों मानते ऋषि क्योंकि दरभा के अंदर वो शक्ति है वो वीर को नीचे उतरने नहीं देगी ये ढाब जो भी ऋषि जब कमर में बंदे रहेगी ना तो क्या करेगा ये वीर को ऊपर खींचेगा जब वीर को ऊपर खींचेगा ना वो वीर क्रिएटिविटी में काम आएगा ये याग् को सीखने में करने में गुरु की सेवा करने में ये काम में आएगा जब ग्रस्त में आएगा ग्रस्त में आएगा ग्रस्त में हमें संदान चाहिए संदान चाहिए तो ये ना, ये जो शुक्र है ये नीचे बना चाहिए ना नीचे बना चाहिए ना तो उसके लिए क्या करते हैं मेखिला को छोड़ देते हैं मेखिला को छोड़ देते हैं अब देखिए कितने बढ़िया साइंस देखिए समावर्तन के समय पर मेखिला व जी निकाल देता है और ब्रह्मचर्य के समय पर मेखिला को बांध देता है इसी प्रकार देखिए वेदी में यजमान की जो पत्नी है ना यजमान की पत्नी को जब हम बुलाते हैं यजमान पत्नी के अंदर वीर्य है उत्साह है यजमान पत्नी का उत्साह कहां काम कर रहा है पूरे घरेलू काम जमान पत्नी के अंदर जो वीर्य है जो उत्साह है काम करने की जो ताकत है ना शक्ति है ना ये पूरे पूरे अपने बच्चे पति के देखभाल में घर के सामानों को सजाने में उससे नई नई वस्तु बनाने में उसको संभालने में खर्च हो रही है उसको जब हम यागवेदी पर बुलाते हैं ना तो क्या करते हैं इसी प्रकार मुंज से बने हुई एक मेखिला दे देते हैं इसका मतलब क्या होगा क्योंकि परिवार की सेवा में तुम्हारी जो शक्ति जो खर्च हो रही है ना ये नीचे के तरफ फ्लो हो रही है तुमको याग वेदी पर हमने इसलिए बुलाया अब इसको बंदते हुए जब तक याग पूरे नहीं होता याग में तुम्हारा सहयोग हो यानी याग जो होता है क्रिएटिविटी का होता है तो याग्ञ के अंदर जब तक तुम याग् में भाग लेकर के बैठेगी तब तक इस मेखिला को बांध करके बैठिए यानी तुम्हारे एनर्जी को इधर क्रिएटिव क्रिएटिव बनाइए स्वामी दयानंद के बाद में इस प्रकार स्त्री भी करे दयान जी लिखते हैं ना इसी प्रकार योगाभ्यास भी, भी, भी करे, करे। देखिए इस प्रकार क्या है वैदिक के, के अंदर ऋषियों ने जो पद्धति का की रचना करके हमें जो बताया स्वामी दयान जी ने सरल शब्द में क्या कहा इस प्रकार स्त्री भी क्योंकि स्त्री की एनर्जी भी नीचे की तरह सदा फ्लो होने लायक नहीं है उसको भी हम ऊपर भेजे उसमें से क्या होगा समाज का कल्याण हो यानी तुम अपने परिवार के छोटे को परित्याग करके तुम तुम्हारे हृदय को और चौड़ा बना दीजिए समाज को तुम अपने अंदर धारण करो तुम केवल इन माओ का बच्चा नहीं है। इन बच्चों का मां नहीं है परंतु तुम्हारे अंदर भी मैं पूरे समाज के मां हो यह भावना बनाओ उसका परिणाम क्या होगा वो अपने पति को सामाजिक सेवा में स्त्री के हृदय जब विशाल हो जाता है ना वो अपने पति को सामाजिक सेवा में ज्यादा ज्यादा प्रेरणा देगी ज्यादा ज्यादा प्रेरणा देगी अब देखिए राजा और राजा की महर्षी को देखिए महर्षियों को क्यों रखते हैं हाँ महर्षी ही वास्तव में राज्यकारों में राज्य राजा को प्रेरणा देने वाली है कई कई जो उलझन वाली बातें है ना जिससे मंत्रिमंडल भी जब उलझन में है तो उसको ये महिषी है ना बहुत सर्वदास है समझाएगी आएगी तो एक कहानी है ऐसे हमारे केरल प्रांत की कहानी है तो एक राजा के साथ एक कवि बैठे थे तो कवि बहुत सारी गाथाएं लिखते थे तो उनको लड़िया लड़ाई का मुसीबत आ गया राजा के पास तो लड़ाई में कैसे जीतू ये ऐसे सोच रहा था तो क्षत्रियों का भोजन है यवागु क्षत्रियों का भोजन है यवागु यवागु को खाने से पीने से छत्रियों में वीर उत्साह ताकत बढ़ता है अब तमिलनाडु के अंदर देखिए यवागु क्या है पुराने दिन का पहले दिन का जो चावल है उसमें पानी में डालने के बाद अगले दिन सुबह को उसको अच्छे प्रकार से मसल करके थोड़ा खटास उसमें आया होगा उसमें एक मिर्च भी निचोड़ देते हैं उसके बाद पीते हैं ना तो बोलते हैं हा अब ताकत ताकत यह बोलते हैं ना आजकल ऐसे कर, मतलब उतने उतने पुराने भोजन नहीं खाना चाहिए और क्योंकि चाहिए? चाहिए। पिलाना चाहिए तो यवागु बनाते हैं और यवागु जब तैयार हो गया तो क्या है थाली में उसको परोसा गया तो जब राजा क्या, क्या करते हैं अपने चमच से बीच में से लेकर के, निका, निकाल करके पीने लगा तो पत्नी ने कहा बीच में से मत कभी भी मत निकाल करके पियो किनारे से ले लो किनारे से ले लो तो सब काम को तुमको इस प्रकार बुद्धिपूर्व लेना चाहिए पत्नी ने ऐसा बोला यवाग जो थाली में परोसा गया वो बीच में से उठा करके मत खाइए क्योंकि मुंह जलेगा ठीक है ना और निचला भाग वो केवल ऊपरी भाग में वायु का संपर्क होगा निचले भाग में वायु का संपर्क नहीं होगा क्योंकि थाली के नीचे जो है वहां वायु नहीं घुस सकता है पर किनारे में जो होगा ना ऊपर से और इधर बाहर से जो प्लेट है ना वो प्लेट उसको खींच लेता है इसलिए क्या है किनारे में जल्दी जल्दी ठंडा होगा समझ में आ गई ना तो राजा को समझ में आ गया लड़ाई के फ्रंट में मुझे एकदम बीच में नहीं कूदने का है आ किनारे किनारे से मारते मारते जाइए उसको घेर लीजिए उसके बाद में किनारे किनारे से ही समाप्त करनी है किसी प्रकार वो लड़ाई जीत गई ऐसे कहावत कहा है इसलिए कहते हैं जो पुरुष की जीत के पीछे क्या है ये स्त्री की शक्ति तो ये स्त्री किस प्रकार शक्ति बढ़ाने के लिए ये ये याग पद्धति के अंदर उसको अपने मंच पर बुला देते हैं याग्ञेदी पर बिठाते हैं और वहां ध्यान देने के बाद कोई कई लोग एक गलती कर रहे हैं तो वहां पत्नीशाला है क्या है वहां? पत्नी शाला। पत्नी शाला। ते पत्नी शाला को बनावे कहा प्रश्न आया तो आचार्य ने कहा उसको नैरिकोन में पत्नीशाला बनाना चाहिए वो से थोड़ा दूर होना चाहिए पत्नीशाला क्यों बनाते हैं क्योंकि कार्यक्रम में भाग लेते हुए जब उनका कार्य समाप्त हो जाएगा और सबके सामने इस प्रकार स्तंभ लगाए जैसे और पत्नी खड़े न रहे अपने काम को समाप्त करने के बाद पत्नी शाला में जाकर के आराम करे जब ऋतुजी को अपने पत्नी से मिलने की आकांक्षा होती है मिलने का काम होता है तो पत्नी शाला में जाकर के उससे मिले यानी पत्नी शाला वास्तव में बिल्कुल याग्ञ की प्रवृत्ति से स्वतंत्र होना चाहिए समझ में आ गया ना अब इसको हमारे वर्तमान जीवन में जैसे कि आर्य समाज के काम वैदिक विद्या अध्ययन के काम इसमें जब पति लोग लगे रहते हैं तो हम क्या करते हैं अपने घर को ही कार्यालय बना देता है अपने घर को कार्यालय बना देते हैं इस प्रकार घर को कार्यालय बनाएंगे ना तो घर का वातावरण दूषित होने की संभावना है क्योंकि घर की जो प्राइवेसी है ना घर क्यों बनाते हैं घर की जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी हमारे नष्ट हो जाता है तो कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए आचार्य की पत्नी को तंग न करें। आचार्य की पत्नी को देखिए आचार्य तो बहुत बड़े विशाल हृदय है वो बोलेंगे अपने घर में आकर के रहो पर जो हम उनके घर में जाकर के रहेंगे ना उनके घर का जो माहौल है ना ये माहौल घर क्यों बनाता है घर गर एक गर्भ है वहां तैयारी होती है सब लोगों को हाथ डालने का वो केंद्र नहीं है उसमें हाथ कौन डाल सकता है उसमें कोई इसमें अच्छे जानकार वैद्य है वो हाथ डाल सकता है वो गर्भ में और सामान्य व्यक्ति को उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए नहीं तो क्या होगा धर्म की वृद्धि नहीं होगी मनस्मृति को देखिए जब भी आचार्य अपने पत्नी के साथ बैठे हुए होते हैं वहां जाने में ब्रह्मचारी को मना ही किया स्मृति को देखिए क्यों मना किया क्योंकि उसकी प्राइवेसी नष्ट हो जाएगी प्राइवेसी जब नष्ट हो जाती है झगड़ा पैदा हो जाएगा वहां आतंक मचाएगा तो सदा प्रशांत रहने लायक जो गुरु गुरुपत्नी है वो प्रचंड हो जाएगी इसका असर किसमें आएगा इसका असर गुरु में आएगा पढ़ाने योगी विद्या में आएगा और पढ़ाई में आएगी समझ में आएगी ना इसलिए यागवेदी के अंदर पत्नीशाला को नैत्य कोगवेदी से थोड़े दूर में बनाते हैं क्योंकि वहां पत्नी को आराम का मतलब क्या होता है आराम के लिए बैठे हैं तो परतु क्या है बारह बजे गुरु को अब हमें पता है साढ़े बारह बजे गुरु का भोजन समाप्त तो हो जाएगा मौन समाप्त तो हो जाएगा और ढाई बजे तक वहां मौन का काल है गुरु भी आराम करते होंगे परतु हम क्या करें उसी समय पर फोन लगाते हैं किसको गुरु को क्योंकि एक व्यक्ति जब आराम लेने के समय पर आराम लेंगे ना तो आराम होने के बाद कार्य करने का उसकी जो समाधा समाधा है है है ना एक वापस आ जाती जाती ये शतगुनी हो जाती है। और उसके बीच में डिस्टर्ब कीजिए तो केवल हम अपने सुख के बारे में सोचते हैं इसलिए ये सारे के सारे आजारी को भी तंग करता है ठीक है ना और हो सर अब कंपनी वाले क्या करते हैं पता है आज के जो कॉरपोरेट हाउस होते हैं ना अब देखिए उनके पास बहुत चालाकी है वो डिस्टर्ब नहीं करता भी डिस्टर्ब नहीं करता और क्या है वो पति को ज्यादा वेतन देते हैं आज के कॉर्पोरेट हाउस वाला क्या करता है जो काम करने वाले जो ऋतिक है ना ऋतिक उसको ज्यादा वेदन देते हैं यानी दक्षिणा उसको बढ़ा देता है उस दक्षिणा को सुनेंगे ना हम डर जाएंगे क्योंकि हम इतने वर्षो से सरकारी नौकरी कर रहे हैं कोई बीस हजार से ज्यादा नहीं सुना आ, हमारे नहीं है उनको तो डेढ़ लाख दो लाख तक महीने में कंपनी देते हैं देखिए हा उसके बाद में क्या करते हैं उसको मुफ्त में बढ़िया बंगला देते हैं उसमें नौकर चाकर देते हैं उसके बाद में गार्डियन देते हैं आप देखो आपने देखा होगा एक एड This this is is the key of your your new new car and this is your new cabin. कितने खुश हो जाते हैं रुतिक। एक चाबी देते हैं बॉस आकर के आपके नई गाड़ी की चाबी है और ये आपका नई कैबिन है एसी तो क्या करेगा वो सोचेंगे मैं मेरा सर्वस्व उसके लिए त्याग दूं। वो ऋतिक के अंदर आगा। आगा। इसलिए देखिए आज जो यज्ञ करने वाले बड़े बड़े उद्योगपति है ना ये बहुत बड़े भयंकर यज्ञ उस ये भारी दक्षिणा दीक्षि अच्छे अच्छे संसार के सबसे बेड़े जो विद्वान है ना उसको अंदर बुला रहे हैं ये वैदिक संस्कृति नहीं है वैदिक संस्कृति नहीं है तो बाद में क्या करते पता है छ महीने में वो परिवार परिवार समीक्ष यानी सारे के सारे ऋतजों के परिवार को बुला लेते हैं कंपनी के खर्च पर उसके बाद में वहां हा बहुत अच्छे अच्छे दंपति के लिए सम्मान दे रहे है और पत्नी लोगों के लिए क्या है किसी महिला से हार डालते वा, डाल हैं बोके देते हैं और सम्मान की पेटी देते हैं तो पत्नी लोग खुश होकर बोलते है अब तुम ऑफिस में ही रहो मैं घर संभालूंगा ये कंपनी वाले उनके परिवार में आकर के कंपनी के बॉस कभी भी प्राइवेसी को खत्म नहीं करते पत्नी को क्या करता है मंच पर बुला करके सम्मान करता है अब ये ये सारे आज के बिजनेस मैनेजमेंट में टेक्निक सिखाते हैं और ये सारे टेक्निक कहां से गया इस मीमांसा से गया और संसार में जितने भी बढ़िया काम होता है वो यज्ञ है यज्ञ वही परंतु तो हमने इसको क्या कर दिया उल्टा दिया हम जो करते हैं ये इतना या अग्नि मिनट जो करते हैं इससे बढ़कर के कोई काम नहीं है हमने उल्टा हम जो करते हैं ना पंद्रह मिनट अग्नि जला करके जो करते हैं वो तो श्रेष्ठ तो है क्यों श्रेष्ठ है क्योंकि सारे के सारे विद्या का कर्म मूल है ये कर्म जो है ना इस अग्निहोत्र के अंदर जो पद्धति है ये पद्धति इसको विकास करेंगे तो ये पद्धति सब जगह पर शूट हो जाएगी मैं उसको आपको बताता हूं सब प्रमाण बताता हूं बता सकता हूं क्योंकि ये ये ऋषियों के ये ज्ञान विज्ञान है इसका मतलब ये हो गया किताब हमारे हाथ में इसका अर्थ उनके हाथ में किताब के शब्द हमारे हाथ में हम इसको लेकर जा रहे इस शब्द को एक कागज को नश्वर को पास को, परंतु इसके अंदर के अनमोल जो विज्ञान है वो विज्ञान उनके पास में है जो प्रयोग करता है और हम उनको बोलते हैं तुमने इसको पढ़ा बोलते नहीं पढ़ा इसका ये कि शब्द भी हमें मालूम नहीं है अतः वो हमसे पूछते हैं तुम इसको पढ़ते रहते हो इससे तुमको क्या फायदा हुआ <laughs> कोई फायदा नहीं हुआ और हम चिल्ला करके बोलते हैं वैदिकता खत्म हुई है वैदिकता खत्म नहीं हुई है वैदिकता देखनी है तो, ये को जो बारी दक्षिणा देकर हमारे अंदर जो तो सामागान की प्रधा होती है सामागान करता है वेदी में कौन कौन बैठता है वेदी में चार प्रकार के ऋतिक होता है प्रत्येक कंपनी में प्रत्येक कॉर्पोरेट हाउस में जाकर के देखिए चार वेराइटी के रुत्तिक वहां उपलब्ध होंगे अनेक संख्या में याग जितना बड़ा होगा ऋतिकों की संख्या उतनी ज्यादा होगी एक नियम है तो सबसे पहले रुतिक का नाम है होता जो कलेक्टिव डाटा वाला होता है होता समझ में आगे ना और दूसरा आधर इनके जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है ना उसके आधार पर जो कर्म के परिभाड़ी को जोड़ने वाला होता है ना कोऑर्डिनेटर ये अध्ययु है और अध्वरी की अधिक ने क्या बताया अध्वरम युनक्ति अधित सर्व प्राणी को कल्याण पहुंचाने वाले इस कर्म पद्धति को युनक्ति आगे पीछे उसके सक्सेस के लिए जोड़ करके जोड़ने वाला इसका नाम है आपके ऑफिस में इस प्रकार जोड़ते है नहीं जोड़ते जोड़ते हैं ना और हम बोलते हैं इधर ये वेद नहीं है इधर संस्कृति नहीं है संस्कृति का अर्थ जो पूरा उधर चला गया हम इसको रट्टा मारते रहिए और आगे आगे है उत गाता उत का मतलब है ऊंचा उंचे गाता गाने वाला और दूसरा क्या है ये महिमा को गा रहा है देखिए हमारे इधर इतना बड़ा इतने हो रहा है इतने लोग हमारे उपभोक्ता है हमारे माल जगह जगह पर है हमारे माल देखिए इतने काल रहने वाला है ये सामगान करता है पाले पाले-पाले वाक्य में बोलते थे आजकल कैसे बोल रहे हैं आजकल उधर भी गाना बना दिया उसने ठीक है और आगे क्या होगा एक व्यक्ति चुपचाप कई सब बांध करके सबको देख रहा है कुछ नहीं बोल रहा है सब क्षण में जा रहा है कई गलती प्रदिध हुई बोले रुक रुक, ये क्या कर रहा है इसको ऐसा नहीं, ऐसा घुमाओ। ये कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा है। वो नहीं जब तक गलती दिखाई नहीं देगी ना वो नहीं बोलेगा और जब गलती सामने आएगी ना वो बोलेंगे ये ऐसा नहीं ऐसा करो ये कौन है हाँ, इसको कहा यह हमारे श्रेष्ठ कर्म में कोई कमी आती है ना कोई गलती होती है ना उसको सुधारने वाला ये वैद्य है या पूरे टेक्नोलॉजी के वो ज्यादा होते हैं उनको तीनों वेदों के बारे में अच्छे मालूम है ठीक है और दूसरे क्या है जो भी डाटा है वो काम में लगाने के लिए होता है जितने भी डाटा होता है ना संसार में वो सबका काम होता है यदि डाटा कलेक्ट करने के बाद काम नहीं होगा तो डाटा बेकार है इसलिए जिसका काम नहीं है और डाटा कलेक्ट ही नहीं करने का है तो कोई कोई आकर के बोले पंडित जी देखिए वहां गए उनको लड़की को छोड़ा छोड़कर उनको पत्नी चले गए <laughs> तो पंडित जी को पूछा मैं क्या करूं <laughs> इसमें मेरा क्या संबंध है उनको ना मैं जानता हूं ना वे मुझे जानता है ना उस उसमें उन्होंने मेरा मुझे वकालत दिया है देखिए एडवोकेट जाते हैं ना केस मुकदमा लेने के लिए तो क्या है वकालत पर साइन कराता है क्योंकि ये केस मैं ही आपके लिए लेडो और मेरा फीस इतना है आप उसको देंगे नहीं तो क्या होगा केस जीतने के बाद अरे तुमको किसने कहा मेरे लिए वादा करने के लिए इसलिए वकालत साइन कराता है कभी कभी कभी क्या हो जाता है जी इनका एक संदेह है बोल करके हम प्रश्न पूछते हैं ना तो संदेह उनका संदेह आपसे पूछने के लिए वकालत दिया जी जनता के सामने एक समस्या है कि जनता ने आपको वकालत दी उनकी समस्या हल करने के लिए नहीं परंतु हम जनता के लिए वकालत कर सकते हैं यदि यह जन जनपुरा हमारे हृदय में है उनके हृदय के अंदर हम निवास करते हो जरूर उसके लिए वकालत हम कर सकते हैं तो ये इतनी का भिषक कौन होता है ये वेदी, ये जो ब्रह्मन जो होता है और देखिए आपने ये प्रातरग्निम प्रातर इंद्रम बोल करके जो हमारा जो भाग्य सूक्त है क्या सुप्त है इसको पौराणिक जगत में परंपरा के लोग प्रातरग्निम प्रादर ये जो सात मंत्र है जिसको भाग्यसूप्त नाम से कहते हैं क्योंकि उसमें सात सबसे पहले का जो पांच मंत्र है उसमें भग देवता है भगा देवता है भगा जिसके पास है उसको कहते हैं भगवान समय खत्म हो गया ना सवा जी नौ ठीक है ना तो और ये एक छोटी सी बात है ऋग्वेद में ये सूक्त है यही मंत्र सात हमारे शुक्ल यजुर्वेद में भी है समझो है ना यही कृष्ण यजुर्वेद में भी है परंतु इसमें जो पांचवा मंत्र है ना भग भगवा एवं देवा भगवान देवास्त वगवंत श्याम तन्वा भग सर्व आगे के जो शब्द है ना आगे के शब्द वीति शब्द है ऋग्वेद में रग्वेद में इजोह वीती शब्द है वो यजुर्वेद में आता है ना इजोह, वीमी हो, जाता है। इजोह वीमी हो जाता है तो एक में प्रथम पुरुष शब्द है और दूसरे में उत्तम पुरुष शब्द है इसे क्या समझ में आता है जहां डाटा कलेक्ट करेंगे ना तो प्रथम पुरुष में ही होगा वहां उनको ऐसे होता है बोल करके और ये युर्वेद जो होता है कर्म प्रधान है कर्म प्रधान है ना उसको हम जब काम में लगाएंगे ना अपने काम में लगाएंगे ना ये अपना हो जाता है वह मो उत्तम पुरुष में आ, इजोह वीदी में खाली स्टेटमेंट है इजोह वीमी उत्तम पुरुष में आ, ये वास्तव में हम उसको एक्शन में बदल दिया उसका स्वामशीकरण कर लिया इसलिए वहां उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है यानी ऋग्वेद जो होता है, है उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होगी उसी जानकारी को यजुर्वेद के आधार पर हम क्या करेंगे अपने काम में लगाएंगे काम में लगाएंगे तो क्या है दुनिया देखेंगे हर हम भी देखेंगे ना इसको मैंने काम में लगाया मुझे कितनी प्रगति हुई बाद में हम समाधान कर सकते हैं किसका हमारी प्रगति की और हमारे कर्म की और हमारी जानकारी की तो सामागान किन किन की होती है एक हमारी जानकारी की और हमारी जो प्रगति हमने हासिल की और प्रगति की और साथ साथ में और जो कर्म हमने किया तो यानी हमारे ज्ञान हमारे कर्म हमारी उपासना तीनों सफल हुई तो जब तीनों के सफल होने से पहले सामाधान नहीं करना चाहिए और हम हमारे सामागान वास्तव में हमारे सामागान जानकारी डाटा कलेक्ट करने के बाद हम सामागान शुरू कर देते हैं <laughs> तो सामागान सुनकर के लोग इकटे होते हैं क्या हो गया <laughs> तो मुझे ये जानकारी मिल गई अरे तो जानकारी मिल गई तो क्या इस जानकारी से क्या होने वाला है हमें कुछ दिखाओ तो दिखाने के लिए कुछ नहीं है हमने कौन सा प्रोग्रेस हासिल किया <laughs> तो हमारे सीएम भी यही बोलते ना मुझे रिजल्ट चाहिए पद्धति तो कई लोगों ने पद्धति बना करके रखी वो तो कागज में ही रहेगी मुझे क्या चाहिए अब इसलिए बेसिकली हमारे भूल कहा है कर्मों में कर्मकांड से वित नफरत हो गया हम बोलते हैं कर्मकांड पूरे बेकार उपासना के बारे में बोलता है पर्द प्रवृत्ति में वो भी बेकार जैसे ही हम मानते हैं क्योंकि उपासना करते नहीं अच्छा ये तो क्यों नहीं बनाते तो अच्छा बताते हुए हम इसको उपासना नहीं करते इसलिए क्या है ना आध्यात्मिक उन्नति होती है ना नौतिक उन्नति ये दोनों होनी चाहिए क्योंकि शरीर है वो भी होना चाहिए। अंदर की बुद्धि वो भी पुष्ट होना चाहिए हमारे इंद्रिय वो भी पुष्ट होना चाहिए सुगंधित पुष्टिवर्धन में सब परिपक्व होना चाहिए ना और पेड़ जब परिपक्व होगा तभी उसमें फल होता है शरीर जब परिपक्व होगा तभी उसमें संतान होता है तो दोनों परिपक्व होना चाहिए ना तो परिपक्व शरीर में परिपक्व शुक्र होगा परिपक्व शरीर में परिपक्व इंद्रिय होगा परिपक्व शरीर में परिपक्व मन होगा तो इस प्रकार क्या हो जाता है ये यज्ञ याग पद्धति को हम मीमांसा के आधार देखेंगे इस प्रकार का इसमें क्या एक बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हमारे जीवन के हर एक कोने कोने में समृद्धि ऐश्वर्य और आत्मोन्नति लाने में ये समर्थ है श्री स्वामी दयानंद जी ने नियम में क्या कहा शारीरिक सामाजिक और आत्मिक उन्नति कहा ना ये तीन प्रकार की उन्नति के बिना इस विद्या को हम बताएंगे ना कोई स्वीकार नहीं करेंगे और जो इसको हासिल किया उनके बात को दुनिया सुनते हैं और सुबह उठकर के हमारे नौजवान लड़की लड़का हमारे बात को नहीं सुनते पर उनके कार्यालय की उनके बात बोस के बात को सुनते हैं क्योंकि वहां उन्नति है इसलिए सुनते हैं उसको हम कितने भी गलत ठहराए और हम इसको बोलते रहते हैं उन्नति नहीं है इसलिए इसमें वो ध्यान नहीं करते बस ओम सहना ओ सहनाभवतो सहनौन सह वी कल्वावे तेजस्वी तमस्तु मिषा ओ शातिशाशाति